शयश कौन नहीं जुड़े रेणु जी नहीं जुड़ी है। वो नहीं है आज अच्छा आज नहीं ठीक है तो बाकी सब आ गए सुशीला जी और वो ऑनलाइन नहीं है अच्छा ऑनलाइन नहीं है तो हम प्रारंभ करें फिर ओ सहनावतु सहनो सहवीर्यं सह वीर्यम् करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा ओम वृद्धिरादच अदेंगुण इको गुण गुणवृद्धि न धातु धातु लोप के कंगी दीधी धातुपधा केंगिचवेविता हलोनरा संयोग मुखना वचनोनाक तुल्यास् प्रयत्नम सवर्णम नौ सूत्र हमारे हो चुके हैं आज हम दसवें सूत्र को पढ़ेंगे दसवा सूत्र है नाझलो नाजलो सूत्र है तुल्यास् प्रयत्नम सवर्णम इस सूत्र की अनुवृत्ति आ रही है नाझलो देखिए अव्य पद है अजहलो इतरे तरयोग द्वंद्व है और एक दो है समास किया है अच च हल चलो इतरेतर योग द्वंद्व तो समास को समझ लीजिएगा और अजलौ अज को भी समझ लीजिएगा मूल शब्द है अच और हल अच हल चमास को देखिएगा अच दोनों को मिलाएंगे तो अच होना चाहिए यहां पर है अज झलो चकार के स्थान में जकार हो रहा है और हकार के स्थान में झकार हो रहा है ये कैसे हो रहे हैं इसको आपको समझना है समझ रहे हैं मेरी बात को सूत्र है ना झलो जब इस सूत्र के पदों को अलग करते हैं तो ना अव्यय पद है और अज अछ शब्द है अच अच और हल तो अच हलौ यह होना चाहिए पर समास करते समय दिखाया है अच च हल च तो जब दोनों को मिला तो अज झलौ कर दिया चकार के स्थान पर जकार और हकार के स्थान पर कर दिया तो ये क्यों ऐसा किया है इसको आपको समझना है साथ-साथ तो सा पर दो सूत्रों को हम लग, लगाते सूत्र लाते हैक मूल अष्ट नेगल दो और उनचालीस 39, 8, 2, दो उनचालीस सूत्र निकालिएगा आठ दो उनचालीस झलान जशोन्ते ये सूत्र लगेगा अच के अंदर जो चकार है उसको जकार करने के लिए ये कहता है अच जो है ये एक शब्द है अच उस एक शब्द को देखिएगा अच सु आएगा और सु का हम हलंग दीर्घ सुंग हल से उसको हटा देंगे तो अच बचा रहेगा अभी यह पदांत हो गया तो पदांत हो गया पदांत कैसे होगा अच शब्द है प्रातिपद है ज्ञान प्राधिपदिका से सू लाएंगे ज्ञाप्राधिपतिका के अधिकार में सू आएगा और सू को सू के उकार का उपदेशे अजन ना से लोप कर देंगे और सकार अलंत बचेगा तब हलन दीर्घा सुतिष प्रत हल से सकार का लोप हो जाएगा सुप्तिग अंतम पदम से ये पदसंजय हो जाएगी अच अब ये पदस्य के अधि, अधिकार हो जाएगा तो पद के अधिकार में झलाम जशोन्ते यह सूत्र लगेगा तो यह सूत्र कहता है झलों को जश आदेश होता है पदांत में पदस्थ की आवृत्ति है तो झलों को जश आदेश होता है पदांत में पदांत में झलों को जश आदेश होता है तो चकार को जकार हो जाएगा पकड़ में आ रहा है जी और वो अज बन गया अब आगे हमारे पास में दूसरा शब्द है हल हल में हकार है इस हकार को हमें झकार करना है अब आठवा इसी अध्याय के चौथा पाद का अंतिम पेज निकालिए इसी पाद का अंतिम पेज निकालिएगा अंतिम पेज निकालिए सूत्र है झोहोन्य तरस्याम ये सूत्र संख्या है इकसठ झयोहोन्य तरस्याम इसमें ऊपर से अनुमति आ रही है पूर्वस्या की और पूर्वस्या है यह सूत्र देखिएगा उदस्थ स्तंभ पूर्वस्या सातवें सूत्र में पूर्व है उसकी अनुवृत्ति आ रही है और अनुस्वरस्य ही परसवर्ण परसवर्ण में से सवर्ण की अनुवृत्ति आ रही है सत्तावन सूत्र है फिफ्टी सेवन में सवर्ण शब्द की अनुवृत्ति है और उदस्ता स्तंभ पूर्वस्या में से पूर्व की अनुवृत्ति है और संगीता तो है ही संगीता के विषय में हमको काम करना है तो सूत्रार्थ बनेगा जय जो है ये पांच एक है और अह को होक, हम विसर्ग वाला देखेंगे तो अह ये छे एक है और अन्य तरह से एक है पूर्व से जो आ रहा है वो हो जाएगा और सवर्ण जो आ रहा है वो एक एक हो जाएगा सूत्रार्थ होगा झ प्रत्यार से उत्तर हकार को अन्य तरह विकल्प से पूर्व सवर्ण हो जाएगा जय से उत्तर हकार को विकल्प से पूर्व सवर्ण आदेश होता है वो स्थिति लिख दीजिए राजेश जी एक बार सुशीला जी भी आ चुकी है शायद इसमें उनको भी ज्वाइन कर लीजिएगा हाँ अच्छे और हल चकार को तो जकार हमने कर दिया था झलाम जशोन ते से चकार को जकार कर दीजिएगा और अब देखिएगा झय प्रत्यार से उत्तर झय प्रत्यार में जकार आता है झय प्रत्यार झ सूत्र से लेकर के कपय इस सूत्र तक तो झय प्रत्यार में जकार आ जाता है तो झय प्रत्यार जकार से उत्तर यानी झ प्रत्यार से उत्तर हकार को हकारको अहमे छेक तो अकार को अन्यतरिया विकल्प से पूर्व से सवर्ण पूर्व सवर्ण हो जाता है जय प्रत्यार उत्तर हकार को पूर्व सवर्ण होता है तो पूर्व वाला जो वर्ण है जकार इसके सवर्ण आदेश होता है यानी जकार का जकार जिस वर्ग में है वही वर्ग वाला हकार हो जाएगा तो हकार को चवर्ग आदेश हो रहा है यहां पर पूर्व सवर्ण का मतलब है हकार के स्थान में चवर्ग आदेश होता है अब अलोन लोना क्या नाम है स्थान तमा से हकार कोकार कर दे तो यह हो जाएगा झकार तो अज झलो बन जाएगा तो एक बार नहीं होगा तो वैसा का वैसा हकार ही रहेगा और यहां पर जब होता है तो वह सूत्र दिखाए यहां पर नाझलो झकार करके दिखाए यहां पर अब आप में से जिनको समझ में नहीं आए वो पूछ सकते मेरे से अच्छ हलो है हमारे सामने तो झलान जशंतों से चकार को जकार कर दिया नहीं भी कर पहले मान मान करके चलिए चकार भी रहेगा तो भी जय प्रत्यार के अंतर्गत आएगा तो भी हो जाएगा पहले झकार जकार कर दो या बाद में कर दो कोई अंतर आएगा नहीं चकार के रहने पर भी हकार को झकार हो जाएगा क्योंकि चकार भी झय प्रत्यार में आता है पहले झकार कर लो अथवा झलाम जशवंत लगा करके जकार करके फिर आप झयो अन्य तरह से हम सूत्र लगा करके झकार कर दो कोई अंतर आएगा नहीं अच को पद किया ना हां जी वो समझ में नहीं आया अच्छ हमारे पास प्रातिपदिक है ना अच का मतलब प्रत्यार बनता है ना अच्छा एक अर्थ सार्थक है ना शब्द अच्छा कौन सा समास कर रहे हम लोग बाद में कर लेंगे ना चकार अज करके हल झल करके फिर कर लो क्या दिक्कत है चकार को जकार कर लो और हकार को झकार कर दो समास तो आप, पहले भी कर सकते हो ये वर्ण परिवर्तन करके भी कर सकते हो अंतर क्या आएगा आ, अंतर यह है कि यह बनेगा हां पद का अंत बन जाएगा ना अंतर्वर्तनी विभक्ति मान करके कर लेते हैं उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा समाज करने के बाद में भी अगर करना चाहे तो भी कर सकते अंतर्वर्तनी विभक्ति मानकर ओम भगवान धन्यवाद जी ओम स्वामी जी एक बार फिर से बता देंगे इसका नहीं समझ में आया कुछ हाँ जी तो ये समझ लीजिएगा आपके सामने अच शब्द है अच उस अच में च को हमको जकार बनाना है तो कैसे बना सकते हैं चकार को जकार तो कहता है सूत्र झलाम जशो अंते ये सूत्र आया तो ये कहता है झलों को जश आदेश होता है तो आपको यह समझना पड़ेगा जल में कितने अक्षर आते हैं कहां से कहां तक आते हैं और जश में कौन से अक्षर आते हैं जब यह प्रत्याह को आप समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा तो आप बताइए कि जल प्रत्यार कहां से कहां तक है आप देख करके बता सकते हैं प्रत्यार सूत्रों में देखो झल झल में जबई से और तो, तो, पुर तो, तो आपको ऐसा बताना है में प्रत्यार में से झा से लेकर के और हल के लक्र में सूत्र में झकार से लेकर के हल सूत्र के लकार तक, तक। यह है झल प्रत्यारी समझ में आया जी तो और दूसरा है जश प्रत्यार जश प्रत्यार।, प्रत्यार कहां पर पड़ेगा ये बताइए जश जश जब गढ़ जब गढ़ वहां तक जाएगा जब गढ़ जश आप कह रहे हैं ना हाँ जश प्रत्यार हाँ तो जश जो है जब गढ़ जो है उसके जकार से शरस तक शेषस्तर का तो फिर वो तो जर बन रहा है मेरे को तो जश प्रत्यार बनाना है जश हाँ जश फिर वो जब गठ दश के अंदर ही आएगा फिर वो तो ये बोलो ना फिर आप होता। क्योंकि प्रत्यार जो बनता है वो अंतिम अक्षर से बनता है ना बीच के अक्षरों से थोड़ा बनेगा बीच के पहले अक्षर से भी नहीं बनेगा और बीच के अक्षरों से भी नहीं बनेगा अंतिम हल हलंत शब्द के साथ में प्रत्यार बनता है जब गढ़ में ही एक प्रत्यारे तक यानी अक्षर आएंगे प्रकट में आया जी जी जी आ, अब उस शर्त घटाइएगा कि जल झलों को जश आदेश होता है पदान्त में तो आप देखिए अक्ष पदान्त में है जी पदांत में है और झल आता है देखो चकार झल में आता है क्या जी कहां पर आ रहा है जब गढ़ के जो सबसे पहला जकार है इधर उधर आप मत जाओ मेरा प्रश्न है झल प्रत्यार में चकार कहां आता है झल प्रत्याहार में चकार कहाँ पर आता है ये बताइएार आप, में आपके सामने पुस्तक नहीं है क्या नहीं स्वामी जी तो पुस्तक क्यों एक, एक मिनट में सारी सारी पुस्तके सामने रखकर काम चलाओ नहीं वो प्रत्याहार वाली नहीं थी तो मूल अष्टाध्याय तो सामने रखना जब भी आप पढ़ेंगे तो मूल अष्टाध्याय रखना मूल अष्टाध्याय धातु पार जी हां जी खोल लिया जी। खोल के देखो ना हां जी तो झल जो है जल, जल के प्रत्याहरकार प्रत्या कहां पर आता है जकार तो इसमें झल प्रत्याहार में जब गण देखिये उधर उधर मत जे मेरे प्रश्न को समझो झल प्रत्यार आप झल प्रत्यार आपने बनाया झल हांजी कहां से कहां तक है झल प्रत्यार बताइए से झकार से लेकर और झकार से, से लेके हल के ह, ह, ह, ह, का, तक। देखो, फिर गड़बड़ बोल दिया झबई के झकार से लेकर के लातक लातक हाँ हाथक कहेंगे तो हाथ से पहले पहले हो जाएंगे और लासे तो ला से पहले पहला होगा तो, हो तो ल से पहले हो जाए जी तो हकार भी उसमें लेना है ना तो ये हो गया आपका झल प्रत्यार अब मेरा प्रश्न है चकार झल प्रत्यार में कहाता है चकार इतना इत, इतनी देर नहीं लगती आप प्रत्यारों को देख तो आपको चकार मिल जाएगा नहीं अच हो जो है प्रश्न आगता प्रश्न समझ में नहीं है जब आपने जल यहां से से तो वहां मे नी आर पहले बता स्वामी जी आवाज में आपकी कट के आ रही थी मुझे समझ नहीं आ रहा हाँ अब अब आप म्यूट करके फिर सुनिए हा अब सुन लीजिएगा झल प्रत्यार में आपको झल प्रत्यार का मतलब है झब के झकार से लेकर के हल्के लकार तक झल प्रत्यार कहलाता है इसका मतलब ये होता है कि झल प्रत्यार में जितने अक्षर होते हैं वो सारे झल कहलाएंगे तो वो है झ घ ध पुस्तक में देखते जाओ फिर खे सब झल प्रत्यार में आते अब आपको यह बताना है इस झल प्रत्यार में चकार कहां पर आता है तो झट बताना है खपच है तो उस सूत्र में चकरार है अब अब म्यूट कॉल करके बताइए हाँ जी स्वामी समझ में समझ में आ गए ना जी आ, जी अब झल प्रत्यार में चकार आ गया आ गया तो अब इस जल प्रत्यार में जो चकार है तो ये कहता है झलों को झलों को हाँ जी सीमा जी जी स्वामी जी तो झलों को जश आदेश होता है पदांत में अब चकार झल में आ गया अब इस चकार जल रूपी चकार को जश आदेश करना है और जश में कौन अक्षर आते बताइए जश में दश में जब गढ़ दश के जकार से लेके शक में इतना बोलो ना, ये आ, अब इ बो बा अश स्थान किं को मिलता, है किसका? के स्थान में कौन मिलता है जकार जे चकार अक्षर मिलता है इस जेश प्रत्यार के प्रत्यार में मे चकार जो है वो चकार के साथ में कौन सा अक्षर मिलता है इस जस वाले अक्षरों में से नहीं, प्रश्न नहीं समझ रहे के साथ में कौन मिलता है चकार के साथ में इन अक्षरों में से कौन अक्षर मिलता है नहीं समझ पाए स्वामी जी नहीं समझ पाएंगे ना आपका मन कहीं और है इसका मतलब नहीं नहीं स्वामी जी मैं मैं ये पूछू आपको खड़ा करके यह पूछू आपके सामने मैं आ, अल्पना जी को और क्या नाम है पदमा जी को रुचि जी को और, और श्रद्धा जी को खड़ा करूंगा तो आपके साथ कौन मिलते हैं तो क्या बताएंगे अल्पना मिलेंगी आपके साथ में ये लोग मिलेंगे बताओ अल्पना कपूर आ, आ, सीमा कपूर एक है सीमा कपूर कपूर के सामने मैं रखता हूं अल्पना कपूर को और रुचि गुप्ता को और श्रद्धा मेहर को और जी को रखूंगा. तो सीमा जी के साथ कौन मिलता है तो क्या बताएंगे आप नहीं, जी, वो तो मैं समझ तो समझ, मेरा उदाहरण समझ में आएगा तो ये भी समझ में आएगा, आएगा आपको चकार के स्थान में कौन मिलता है ज ब ड में आपने सब भुला दिया आप देखो ना छ वर्ग में कौन कौन अक्षर आते हैं जकार जा, जा, आएगा ना तो जकार मिलेगा ना क्योंकि चकार भी कपूर है और जकार भी कपूर है हां जी हाँ जी च वर्ग में जो आने हैं अजी वो अब समझ में आगे आप समझ आपने सब भुला दिया ना आपने एबीसीडी वाले एल के जी को बुला दिया तो आप कैसे समझ में आएगा चलिए अब समझ में आगे आपको जी जी हाँ तो ये इसलिए तो मैंने प्रारंभ में सबको कहा था कि प्रत्यारों को अच्छी तरह याद रखना है प्रत्यारों के अक्षरों को समझना है वर्णोच्चारण शिक्षा के वो प्रकरण को याद रखना है उसको बार बार देखना है याद रखना है कोई बात नहीं भूल गए आप तो अब अब आपको सबक मिल गया होगा याद रखना है आपको आगे घोटो समय इसी में लगाओ आपका और कोई काम नहीं। इसके और कोई काम काम है इसके और है आपका हा जी तो ये हो गए आपको चकार के के स्थान में आदेश हो गया। के स्थान में में हो हो अच अज गया अब हम आगे बे हकार स्थानकारनापी मे लिख लिजेगा अज और हल अब जकार से उत्तर हकार को झकार करना है झकार अब यह कैसे करेंगे सूत्र है झयोहन्य तरस्याम यह कहता है झय प्रत्यार से उत्तर झय प्रत्यार से उत्तर हकार को पूर्व सवर्ण होता है यह सूत्र कहता है अब झय प्रत्यार बताइए झय प्रत्यार कहां से कांतक है जल्दी बताइए झय प्रत्यार कहां से कांतक है आ, स्वामी जी मैं बताऊँ हाँ आप ही से पूछ रहा हूँ और कौन बताया यह जब... है जय प्रत्यार, है प्रत्यार। तो अब आपको ये बताना है झय प्रत्यार से उत्तर का मतलब है ये जो हमने चकार को जकार किया है ना ये जकार झ प्रत्यार में आता है नहीं आता है, ये देखना आपको क्या बात है स्वामी जी, सम... जी आता है कहां आता है जय प्रत्यार में कहा आता है जकार जय प्रत्यार में जकार ज... में... में आता है तक नहीं क्या है स्वामी जी तो फिर जबगढ़ दस में जबगढ़ दस में आ रहा है जकार ये बताओ चवर्ग कहां से आ गया जबगढ़ दस में जकार है तो जय प्रत्यार में आ गया जी अब पकड़ में आ गया जी जी अब इस, इस जय से उत्तर यानी जय से उत्तर हकार को पूर्व सवर्ण होता है पूर्व सवर्ण का मतलब है जकार का जो सवर्ण अक्षर है वो ही होंगे पूर्व सवर्ण का मतलब है हकार को पूर्व होता है यानी जो जकार हमारे सामने है उस जकार का सवर्ण अक्षर ही जकार का सवर्ण कौन कौन है जकार के सवर्ण कौन कौन है ये आप बताइए तो आपको भूल गए ना तो जकार के सवर्ण है च और ये पांच अक्षर है छवर्ग में जितने अक्षर होते हैं वो जकार के सवर्णी है अब पकड़ में आ रहा है जी वर्ग में जितने अक्षर है वो आपस में एक दूसरे के साथ मिलते हैं वो सवर्णी है एक ही जाति के एक ही जाति के है ना एक माने तो अब ये जय प्रत्यार से उत्तर जो आकार है उस हकार को पूर्व सवर्ण होता है यानी जो जकार के जो सवर्णी वर्ण है वही होगा उस हकार को अब हमको देखना है सवर्ग में पांच अक्षर है तो हकार का जो सवर्णी कौन बन सकता है क्या बन सकता है तो नहीं बन सकता है क्योंकि हकार महाप्राण है उसमें प्रयत्न देखना पड़ेगा ना आपको मोटे थोड़ा विस्तार से नहीं बताता हूं हल्के से समझाता हूं चकार जो है महाप्राण है और चकार अल्प है छकार जो है वो महाप्राण है जकार अल्प है फिर झकार जो है वह महाप्राण है तो इसमें छकार भी जो छकार भी इसके साथ मिल रहा है और झकार भी मिल रहा है और छ और झा हट गए अब छ और झा के बीच में हमको झकार और सबसे ज्यादा मिलता है वहां पर हमको प्रयत्न जो है न बाह्य प्रयत्न भी देखना है वहां पर तो बाह्य प्रयत्न देखेंगे तो झकार जो है किसमें आता है राजेश जी बताएंगे झकार किस में आता है बाह्य प्रयत्न में घोषण है हां मतलब यह है समृत कंठ है नादान प्रदान है और घोष है जो झकार है वह झकार जो है समृत समृत कंठ है नादानुप्रदान है घोष है झकार और हकार भी हकार भी समृद्ध कंट नादान प्रदान और घोष है बाह्य प्रयत्न में तो झकार सबसे ज्यादा हकार के साथ मिल रहा है हकार भी समृद्ध कंट है झकार भी समृद्ध कंट है हकार भी नादान प्रदान है झकार भी नादान प्रदान है और हकार भी घोष है तो झकार भी घोष है तो सबसे ज्यादा मिलता है स्थानांतरता से झकार मिलता है तो इस हकार को झकार हो गया यहां पर कहता है झयो हो अन्य तरसया प्रत्यार से उत्तर हकार को पूर्व सवर्ण होता है पूर्व का मतलब है पूर्व में जकार है उस जकार का सवर्ण अक्षरकार को होता है अब जकार का सवर्ण अक्षर है पांच और पांचों में से हमको ढूंढना है कौन मेल खाता है हर किसी को नहीं बिठा सकते सबसे ज्यादा मेल जो खाता है उसी को बिठाएंगे तो हम देखा है हम देखते हैं चकार भी मेल खाता है छकार भी मेल खाता है जकार भी खाता है झकार सवर्ण है तो सवर्ण में कोई भी हो सकता है लेकिन छकार को देखा तो वो अल्प है और हकार को देखे तो महाप्राण है तो जितने अल्पप्राण है वो अट जाएंगे चकार जकार अट जाएंगे फिर छकार झकार ये दोनों महाप्राण है और हकार भी महाप्राण है तो छकार भी मिल रहा है झकार भी मिल रहा है पर हमको इतने से नहीं देखना है क्योंकि दो दो नहीं कर सकते एक ही करना है तो फिर हमको छकार को हटाना है छकार जो है वो विविधित कंट है श्वासानुप्रदान है और घोष है इसलिए उसको हटा दो फिर झकार सबसे ज्यादा मिल रहा है हकार के साथ में तब जाकर के हम स्थान से हकार के स्थान में झकार को बिठा देते अब बताएंगी सीमा जी समझ में आया हाँ जी या या अब, अब फिर भी समझ में नहीं आया मान करके चलें, थोड़ा आपको, नहीं। और में है, तो बाद में किसी से बात करके इनमें से किसी से बात करके और अच्छी तरह समय लेकर के बिठा लीजिएगा क्योंकि पीछे के प्रसंग को यानी प्रत्याहारों को और वर्णोच्चारण शिक्षा के जो मुख्य सूत्र है उनको अगर हम भुला देंगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा उनको हमेशा याद रखना पड़ता है और हमेशा याद रखने का एक ही उपाय है बार बार देख करके उसको समझना है कि ये क्या मतलब है इनका तो प्रत्यारों को भी देखना पड़ता है रोज देखना पड़ता है प्रत्यारों को रोज देखो उसको समझो और शिक्षा के सूत्रों को रोज देखो जब तक बुद्धि में नहीं बैठ जाते तब तक रोज देखना चाहिए एक बार बैठ गया तो उसको देखने की जरूरत नहीं पड़ती है सबके लिए नहीं बोल रहा हूं मैं इन चीजों के लिए क्योंकि सूत्रों को तो याद करना पड़ता है उसके लिए तो रोज देखना पड़ता है लेकिन शिक्षा को रोज इसलिए मैं, मैं नहीं देखता रोज क्योंकि बुद्धि में बैठ गया सूत्र याद नहीं तो खोल करके देख सकते हैं लेकिन बुद्धि में सिद्धांत को विषय को बुद्धि में बिठा के रखना है तो सूत्र याद भी नहीं है ना तो खोल करके देखते समझ में आ जाएगा और अगर बुद्धि में हमने नहीं बिठाया आप कितने रोज उसको खोल करके देख लीजिएगा समझ में नहीं आएगा फिर भूल जाएंगे क्योंकि नहीं बिठाया उस, उस को तो बुद्धि में बिठाने के लिए बार बार उसको समझ करके बिठाते जाओ समझ करके बिठाते जाओ एक बार दो बार तीन बार चार बार जितने बार आप उसको देखो जब तक बुद्धि में स्थिर होकर के नहीं बैठता तो जैसे कि हम बताते हैं दुन्याीन पदार तीन प्रकार ईश्वर जीव और यह संसार बुद्धि मे बैठ बहं चल सकता मम दुके बना मल के बिनादने वासार नी चल सकताीनो चे मेचने वा चे मली चेखने वा चेन् पदार बुद्धि में बिठा के रखा है तो एक बार आ, बोलते समझ में आ जाता है क्योंकि बुद्धि में बिठाना जरूरी है ऐसे ही इन प्रत्यारों को और इन शिक्षा के सूत्रों को बाह्य प्रयत्न को आभ्यंतर प्रयत्न को और स्थान को, इनको में बिठा के रखिएगा सभी लोगों के लिए बोल रहा हूं मैं अब चलते हैं तो नाथ झलो आपके सामने बन के तैयार हो गया कि अच और हल इन दोनों के बीच में दो सूत्र लगे हैं झलान जसोनते और झो अतर नमो नम जी हाँ जी स्वामीजी अस्मा जी बोलिए झयोतर सूत्रे अंतिम यहां सब स्वामीजी अगर सगर यही करेंगे ना तो आ, और, और जगह हमको समस्या आएगा यहाँ तो आप भले कर ले ना लेकिन हर जगह आप यथा संख्यम नहीं लगा सकते आप देखने से चार चार दिखाई दे रहे हैं हमको लेकिन अः जय में तो वैसे जयो नेतरश्याम आप कैसे कैसे कह रहे हैं यथसंख्यम बताइए चतुर्थ वर्ण अत्र चु वर्ण अतः यथा संख्यम भवे का नहीं लगता है जैसे आदेश आदेश और स्थानीय स्थानी भी चार हो मतलब स्थान, स्थानी भी उतने, भी उतने भी उतने ही हो और आदेश भी उतने ही हो तब आप यथासख्य लगाते यहाँ पर ऐसा तो है नहीं है केवल हकार एक, एक को आदेश कर रहे हैं और उस एक के स्थान में यहां पांच मिले हैं तो कैसे यथासंख्य लगाएंगे आप यथासख्य वहां है समझने का प्रयत्न करना सभी लोग यथासंख्य वहां लगता है स्थानीय स्थानीय का मतलब है जिसके स्थान में हम कुछ करने जा रहे हैं वो है स्थानीय तो स्थानीय में जितने व्यक्ति है और आदेश भी उतने ही है तब यथासख्य मनोदेश यथासख्य मनोदेश समान सूत्र लगेगा अनुसिक हाँ पूर्व सवर्ण आदेश होता है तो सवर्ण के सारे अक्षर आएंगे ना जब ये पूर्व सवर्ण होता है अब का मतलब है जकार के जितने भी सवर्णी वो सारे आएंगे नी पूवर्ण का मतलब है पूर्व वाला जो वर्ण है उसके जितने भी सवर्णीय होंगे वो सारे आएंगे ये तो नहीं बता है कि यही अक्षर होगा पूर्व सवर्ण झकार होगा ऐसा तो बोला नहीं है वो तो यह बोला है पूर्व सवर्ण होता है अब पूर्ण पूर्व सवर्ण जितने भी सवर्णी अक्षर होंगे वो सारे आएंगे तो पांचों आ जाएंगे अब पांचों में हमको सिलेक्ट करना है कि कौन करे तब ये स्थानांतरतमा सूत्र लग करके फिर हम कर लेंगे हां जी ओम स्वामी क्या हां अब आ जाइए सूत्र पर भाष्य में देखिए नाझलो सूत्र ना अव्यय पद है अच्छल एक दो है इतरे इतर योगद समास है कैसे समास किया अच च हल च अच हल हलो विवचन में अच हल अच हलो अब आप ये झलाम जसोन थे झो अन्य तरह से लगा करके चकार को जकार कर दो झकार को हकार आ, आ, हकार को झकार कर दो तो अज झलो बन गया इतरेतर योगद् अनुवृत्ति आ रही है सवर्ण अब सूत्रार्थ होगा तुल्यानो अभी अच हलो परस्परम सवर्ण संयको नवत एक है तुल्या प्रयत्नों तुल्य प्रयत्न वाले होतेल्य प्रयत्न वाले होते वे भी कौन तुल्य प्रयत्न वाले अच और हल अच और हल दोनों के बीच में प्रयत्न भी आ, स्थान भी समान है और प्रयत्न भी समान है तुल्य प्रयत्न वाले होते वे भी अच और हल ये तुल्य प्रयत्न वाले होते हुए भी परस्पर सवर्ण संयोजक नहीं होते हैं जैसे अकार अकार अवर्ण अवर्ण इवर्ण इवर्ण वर्ण उवर्ण रिवर्ण रिवर्ण रिवर्ण रिवर्ण यह तुल्य प्रयत्न वाले होते हैं तो इसलिए इनमें सवर्ण संज्ञा होती है पर ऐसे ही अचमे से मैं बोलूं अवर्ण और हकार इवर्ण और शकार यह तुल्य प्रयत्न वाले हैं तो भी इनके बीच में सवर्ण संज्ञा नहीं होती पहले इस बात को आपको समझना है कि सवर्ण अतुल्य प्रयत्न वाले कैसे हैं ये आपको पकड़ना होगा ये तब समझ में आएगा आपको जब आप वर्णोच्चारण शिक्षा के सूत्रों को समझेंगे तभी आपको ये पकड़ में आएगी मेरी बात ये अच्छ तो स्वर और हल तो व्यंजन होते स्वर स्वर के बीच में तो सवर्ण होते हैं पर यहां तो बताया जा रहा है स्वर और व्यंजनों के बीच में भी सवर्ण संज्ञा प्राप्त हो रही है पहले प्राप्ति दिखाना है तभी तो निषेध करोगे जब प्राप्ति नहीं दिखाओगे तो निषेध कहां से करोगे तो पहले समानता दिखाओ स्वरों के बीच स्वरों का और हलो के बीच में स्वर और व्यंजनों के बीच में समानता दिखाना है समानता दिखा करके फिर आप निषेध करोगे तो, तो स्वर और हल सारे स्वर सारे हल इनको नहीं कह रहे स्वरों में कुछ अक्षर औ, और हलो में व्यंजनों में कुछ अक्षर आपस में सवर्ण संजक होते हैं आपस आप में समान प्रयत्न सवर्ण संजक कह रहा हूं आपस में समान प्रयत्न वाले होते हैं कुछ स्वर कुछ व्यंजन परस्पर समान प्रयत्न वाले होते हैं इसलिए उनमें यह समस्या आ रही है कि इसमें भी सवर्ण संज्ञा प्राप्त होनी चाहिए तो सूत्र कहता है नहीं।, हम नहीं करेंगे सवर्ण संजय करेंगे तो फिर अच्छा और हलो में कोई अंतर नहीं दिखेगा पकड़ में नहीं आएगा यहां पर सवर्ण संज्ञा करके जो काम करेंगे कार्य करेंगे तो कार्य करने के बाद हमको यह पता नहीं चलेगा यहां पर आ, स्वर को हमने हटाया या व्यंजन को हटाया यह पकड़ में नहीं आएगा तो कार्य कार्य जब आप देखेंगे तब आपको और स्पष्ट हो जाएगा पहले इतना ही समझ लीजिएगा कि स्वर और व्यंजन स्वरों में कुछ स्वर व्यंजनों में कुछ व्यंजन कुछ व्यंजन कुछ स्वर आपस में तुल्य प्रयत्न वाले बन रहे हैं उनमें सवर्ण संज्ञा की प्राप्ति हो रही क्योंकि तुल्य प्रयत्न वाले हो तो सवर्ण संज्ञा हो जाती है तुल्या से प्रयत्नम सवर्णम सूत्र से तो यह कहते हैं भले ही स्वर कुछ स्वर कुछ व्यंजन समान प्रयत्न वाले होते हुए भी उसमें सवर्ण संज्ञा नहीं होगी यह सूत्र उसका निषेध करता है हाँ जी, मेरी बात सब समझ में आ रही है तो आ रही है तो हम आगे बढ़ते हैं तो सूत्र कहता है नाझलो अच और हल अच का मतलब स्वर और हल हल का मतलब व्यंजन तो सूत्र कहता है स्वर और व्यंजन परस्पर समान प्रयत्न वाले होते हुए भी इनके बीच में सवर्ण संजय नहीं होगी कोई पूछे सवर्ण तुल्य प्रयत्न वाल प्राप्ति कहां पर हो रही थी तो तुल्यास प्रयत्न से प्राप्ति हो रही थी तुल्यास्य प्रयत्न सवर्णम इस सूत्र से प्राप्ति हो रही है कैसे प्राप्त हो रही है स्क्रीन पर लिखा हुआ है उन्होंने। अकुह विसर्जनीय कंठियाल अभी तो इतना ही रखते हैं आ, अकुह विसर्जनीय कंठिया अब देखिए हकार और अकार अवर्ण और कवर्ग और हकार विसर्जनीय इन इन सबका जो स्थान है वो कंठ है तो स्थान मिल गया आकार का और कवर का और हकार का स्थान मिल गया अब हम हम देखेंगे अवर्ण और हकार इन दोनों का स्थान भी मिल रहा है और प्रयत्न भी मिलता है प्रयत्न क्या है अवर्ण का जो है विवृत प्रयत्न है और हकार का भी विवृत प्रयत्न है तो प्रयत्न भी, भी मिल रहा है और स्थान भी मिल रहा है अवर्ण और हकार का जब एक अवर्ण दूसरे अवर्ण के बीच में तुल्यता होने के कारण से सवर्ण संज्ञा आपने की है तुल्यता क्या है स्थान की दृष्टि से और प्रयत्न की दृष्टि से तो जब अवर्ण अवर्ण के बीच में स्थान और प्रयत्न के दृष्टि से तुल्यता है तो ऐसे ही अवर्ण और हकार इनका भी स्थान की दृष्टि से समान है क्योंकि अवर्ण जहां से बोलते हैं जिस स्थान से उसी स्थान से हकार का भी उच्चारण होता है और अवर्ण का जो प्रयत्न है विवृत प्रयत्न वो हकार का भी विवृत प्रयत्न है जब प्रयत्न भी मिल रहा है और स्थान भी मिल रहा है तो अवर्ण और हकार के बीच में भी सवर्ण संज्ञा होनी चाहिए तुल्या से प्रयत्नम सवर्णम सूत्र से तो प्राप्ति हो रही है तो नाचझलो कहता है नहीं अगर वो स्वर और व्यंजन अगर है तो परस्पर सवर्ण संज्ञा नहीं होगी हाँ सीमा जी पकड़ में आ रहा है आपको जी स्वामी जी आगे समझ में एक अच्छ है और एक व्यंजन है इसलिए इन दोनों की सवर्ण संज्ञा नहीं हो रही है हाँ मतलब प्राप्ति हो रही थी लेकिन इस सूत्र में निषेध कर दिया प्राप्ति समझ में आ गई आप जी, जी। भी विवृत है और स्थान भी सेम है हकार का भी विवृत है और स्थान भी कंठ है तो इसलिए इन दोनों का आ, वैसे सेम है लेकिन जाति अलग अलग होने से जाति अलग अलग हां जी वो अच्छ और व्यंजन होने से वो उसका निषेध हो गया जी जी जी म, म, मैं एक, एक बात दो व्यक्ति दो दोनों एक जैसा ड्रेस पेने, पेने हुए हैं, लेकिन जाति अलग अलग है इसलिए उनको हम नहीं मिला सकते हैं। ड्रेस केवल ड्रेस को हमको नहीं देखना जाति को भी देखना है ऐसा समझ लीजिएगा तो आप अब आइए आप में से और कौन है सुशीला जी आपको समझ में आया ओम स्वामी जी आ गए पहले वो, आ, वो समझ में नहीं आ रहा था फिर भैया ने सूत्र लिखे ना जैसे अकुह विसर्जन कंठ कवर्ग है तो वो निषेध कैसे हो रहा था वो कैसे हुआ यहां तो स्थान स्थान लिखा है प्रयत्न भी हाँ, आप देख लीजिएगा सारे स्वरों को विवृत माना है और चाचा सा विवृत माना है वहां पर तो इसलिए भी मिल रहा है स्थान भी मिल रहा है। अच हैगा और अच औ हा है तो रहा है नहो स्था जैसे कंट है अ, अस्वर है कुछ ऐसा नहीं बोलना लेकिन अलग जाति होने का हाँ राम मोहन जी कुछ पूछ रहे हैं हाँ स्वामी जी बोलिए क्लास में थोड़ा लेट जुड़े वही ये समझ पाया कि नाच झलो सूत्र में आपने जो बता रहे थे कि अच, अच को, अच कैसे हो गया और झलको हल को झल हो गया आ, उसका बारे जी? में आपने झलोन जशोन और जयो हो तरस्याम का सूत्र बताए थे स्वामी जी जी जी, जी. आ, वो सूत्र समझ में नहीं आया स्वामी जी प्रक्रिया तो ओ, समझ में ओ, आया रिकॉर्डिंग सुन लेना आपको पता लग जाएगा मैंने बहुत विस्तार से समझाया अच्छी तरह समझ में आ जाएगा तो अब हम देखते हैं आ, यहां पर एक तो मैंने बताया अवर्ण और हकार को लेकर के अब दूसरा उदाहरण बताता हूं मैं यहां पर ईवर्ण और शकार का इकार और शकार का जो स्थान है वही स्थान शकार का है ना इचु यशातालव्या इकार का और शकार का एक ही स्थान ऐसे ही इकार का भी विवरित करने है और शकार का भी विवरित करने है तो स्थान भी मिल रहा है इकार और शकार का और प्रयत्न भी मिल रहा है तो इकार और शकार के बीच में भी सवर्ण संज्ञा प्राप्त हो रही है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम सूत्र से और इस सूत्र ने कह दिया नाझलो नहीं अच और हल के बीच में सवर्ण संज्ञा नहीं हो सकता समझ रहे मेरी बात को उदाहरण लिख लीजिएगा राजेश जी दंड दंडा और हस्तह हस्त दंड अस्त दंडकार में आकार में है और हस्ता में हकार है तो दंड हस्ता पुस्तक में देख लीजिएगा स्क्रीन पर भी देख सकते हैं अब दंडा और हस्ता इन दोनों के बीच में तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम सूत्र से वर्ण संज्ञा की प्राप्ति हो रही है क्योंकि दोनों का हकार का और अकार का इन दोनों के बीच में स्थान और प्रयत्न समान होने से सवर्ण संज्ञा प्राप्त हो गई सवर्ण संज्ञा करते ही अका सवर्ण दीर्घ से दीर्घ प्राप्त हो जाएगा तो दंड हस्ता को दंडास्ता बनेगा राजे जी वो लिख लीजिएगा एक बार स्क्रीन पर दंडास्ता कर दीजिएगा दंडास्ता दीर्घ अगर करते हैं तो क्या रूप बनता है वो लिख दीजिए दंडास्ता आ, तो दं, नहीं, नहीं नहीं गलत लिख दिया हकार तो अट जाएगा ना सवर्ण दीर्घ होने के बाद में आ हो जाएगा ना दीर्घ हां दंडास्ता हकार तो अट ही जाएगा तो दंडास्ता बनेगा ये तो अशुद्ध रूप बनेगा दंडास्ता तोड़ा है यहां दंडा और हस्ता है डा है हाथ में जिसके उसको दंडास्त कहते हैं जिसके हाथ में डंडा हो उसको दंडा कहेंगे दंडा तो यहां सवर्ण दीर्घ प्राप्त सवर्ण संजय दीर्घ सूत्र लग करके दीर्घ आदेश हो जाएगा यानी आ, आ हो जाएगा आकार और हकार दोनों के बीच में आ ऐसा हो जाता तो दंडास्ता ऐसा बनता अशुद्ध रूप बनता इसलिए इसने सवर्ण दीर्घ को निषेध करना है इसलिए सवर्ण संज्ञा ही नहीं होने दिया सवर्ण संज्ञा का ही निषेध कर दिया पकड़ में आ रहा है सबको उदाहरण देख लीजिएगा दंड दोनों के बीच में सवर्ण संज्ञा तुल्यान सूत्र से प्राप्त हो रहा था नाथ जलो ने सवर्ण संज्ञा का निषेध कर दिया निषेध होते ही अका सवर्ण दीर्घ सूत्र नहीं लगेगा हाँ अब दूसरा उदाहरण देख लीजिए और शीतम लिख दीजिएगा दधी शीतम दधी में इकार है और शीतम में शकार है अब इकार और शकार दोनों का स्थान एक ही है इचु एशास तालव्या दोनों का तालु स्थान है इकार का भी और शकार का भी और इन दोनों का प्रयत्न भी समान है विवरीत प्रयत्न है इकार का भी और शकार का भी विवरीत प्रयत्न है तो इसलिए स्थान और प्रयत्न समान होने से तुल्यास्य प्रयत्न वर्णम सूत्र से इसकी सवर्ण संज्ञा प्राप्त हो गई यदि हम सवर्ण संज्ञा करते यदि सवर्ण संज्ञा करते तो अका सवर्ण दीर्घा सूत्र से दीर्घ आदेश होकर के दधितम बनेगा दधितम अशुद्ध रूप लिख दीजिएगा दधितम दधितम ऐसा शुद्ध रूप बनता धीतम यह अशुद्ध रूप बनता इसलिए नाथझलों ने कहा नहीं अच्छ और हलके बीच में सवर्ण संजय ही नहीं करेंगे जब सवर्ण संजयी नहीं होगी तो अकह सवर्ण दीर्घा प्राप्ति नहीं होगा माता जी हैं माता जी को पकड़ में आ रहा है माता सुदेश जी अच्छा और कैचि जी समझ में आ रहा है ओम हाँ जी ऋचा जी समझ में आ रहा है आपको ओम स्वामी जी ठीक है अब हम जी, आ, जी दधी दधी में भी ई है श, शी, शी, शी के में भी में जो है तो दोनों ए -ए मिलके हो जाएगा ना, स्वामी जी? कैसे होगा बीच में शकार को है पर? शकार है है तो तो तो हम हम तो को थोड़ा देख रहे हम तो में हैले इकार हैकारे देखरे हा जि ओम भगवान जी एक कुतर्क है जी फिर पूछता हूं जी। कि यहां पर आपको है विसर्जनिया कंठ्या लिया तो आ, आ, वहां पर क वर्ग भी है और ह वर्ग भी है या यह शास्त्र में यह भी है श भी है तो स्थान तो जी, एक जी। है जी फिर भी तुल्य से प्रयत्न नहीं है तो इसका समाधान कैसे करेंगे किस किसका हलों के बीच में ही ओ नहीं वो जरूरी नहीं है ना मैंने तो पहले ही बताया सारे हल और सारे आ, अच्छ थोड़ा ग्रहण होंगे आ, सारे हल सारे अच्छ ग्रहण नहीं होंगे जितने जितने हो सकते उतने को ग्रहण किया है यहां पर सबके साथ अगर बैठता है तो फिर अच्छ और हल का डिफ्रेंस ही नहीं करते ना डिफ्रेंस है का इसका मतलब है अधिकांश में भेद कहीं कहीं समानता मिल रही है तो कहीं कहीं मिल रही तो उसी को लेकर के सूत्र बनाए ताकि यहां कोई भ्रांति से कोई धीर करने लग जाए स्वर्ण संजय करने लग जाए और इनको भी मिलाएंगे तो अब दधितम बनाएंगे ना दधितम को में पता नहीं चलेगा कि दधितम में दधी शीतम है या दधीम है।, है या दंड है पकड़ में नहीं आएगा इसलिए उसने कहा नहीं यहां पर तो आप स्वर्ण दीर्घ कर ही नहीं सकते दीर्घादेश कर ही नहीं सकते क्योंकि सवर्ण संजय को हम प्राप्त होने नहीं देंगे तो कहीं कहीं मिलेगा सब सब जगह मिलेंगे तो फिर तो अंतर ही नहीं होगा ना अब बोलिए आप क्या कहना चाहेंगे इस सूत्र का जो अर्थ है ना अच और हलो में जी यहां पे उदाहरण भी हमने देखा एक अच था एक हल था अभी दो हल थी, थी। जैसे उदाहरण के लिए कैसे बताऊ हम... देखिए दोनों हलो के बीच में सवर्ण दीर कहाँ सवर्ण आदेश कहाँ प्राप्त हो रहा है बराबर वहां तो सवर्ण है ही नहीं बराबर सही है सवर्ण ही नहीं है सवर्ण तो वहाँ प्राप्त होगा ना स्वरो में ही स्वर्ण सवर्ण होते हैं फलों में कुछ जगहों पर है सवर्ण जैसे यकार, यकार के बीच में है वहाँ सवर्ण जो है जैसे वर्गो के बीच में सवर्ण है आपस है, है। में आपस में वहाँ सवर्ण है पर वहां पर प्रश्न दूसरा है वहां सवर्ण वहाँ उसमें सवर्ण दूसरे डंग से है यहाँ पर सवर्ण दूसरे डंग से यूं तो है जैसे कवर्ग में पांचों अक्षर आपस में एक दूसरे के सवर्णी है ये माना जाएंगे आपस में कवर्ग के जितने भी अक्षर है आपस में सवर्ण ही माने जाएंगे ऐसे पांचों वर्गों के आपस में आपस में वो सवर्ण है लेकिन दूसरों के साथ सवर्ण नहीं है उसके लिए आपको कोई नियम तो नहीं बताए ना कि दूसरों के साथ में भी सवर्ण है उसमें तो सवर्ण संजय ही प्राप्त नहीं है हां उन्हीं उसी वर्ग के आपस में तो सवर्ण संजय है लेकिन दूसरे वर्ग के साथ में सवर्ण संज्ञा प्राप्ति नहीं है किसी सूत्र से में आ रहा है? नहीं कोई ऐसा दुराग्रह करे जैसे उदाहरण के लिए अकोह विसर् कोई दुराग्रह करे कि क वर्ग है नहीं? कवर्ग का एक अक्षर और ह वर्ग ह वर्ग नहीं हर्ण ये दोनों सवर्ण हो जाए नहीं? हाँ वो जाए ठीक है नहीं आप पहले तो सवर्ण संजय प्राप्त कराइएगा ना उसमें वो तो स्थान देखिए तुल्या से प्रयत्न तो है तुल्य प्रयत्न तो है यानी आप यह कहना चाह रहे कवर का और हकार के बीच में स्थान और प्रयत्न बराबर है तो आ, केवल स्थान बराबर है प्रयत्न भी तो चाहिए ना वहां पर मान लेते हैं कि ख है ख का थोड़ा प्रयत्न भी बराबर है देखिए देख ले पहले इस बात को समझ केवल स्थान ही दे। क्योंकि तुल्यास का प्रयत्न में आ, स्थान और प्रयत्न दोनों को लिया है आप केवल स्थान से सवर्ण संज्ञा नहीं कर सकते स्थान तो मिल रहा है प्रयत्न नहीं मिलेगा नहीं नहीं वहां पर प्रयत्न अलग अच्छे न और ख में अलग प्रयत्न है बाह्य प्रयत्न तो नहीं एक प्रयत्न मिलेगा तो दूसरा प्रयत्न भी मिलाएंगे ना मतलब जैसे बाह्य प्रयत्न मिल रहा है मतलब आभ्यंतर प्रयत्न मिल रहा है तो बाह्य प्रयत्न नहीं मिल रहा है बाह्य बाह्य प्रयत्न तो मिल रहा है मान करके चलिए लेकिन आभ्यंतर प्रयत्न नहीं मिल रहा है तो नहीं, नहीं, नहीं होगा मेरी बात पकड़ में आ रही है प्रयत्न में दो प्रयत्न है ना एक बाह्य प्रयत्न है एक आभ्यंतर प्रयत्न है तो बाह्य प्रयत्न तो मिल रहा है लेकिन आभ्यंतर प्रयत्न नहीं मिल रहा है तो नहीं होगा अभी आ, क्या थे पहले वो सारे आ, वर्ग थे वो स्पृष्ट थे ना स्पृष्ट हां नहीं वो तो पृष्ठवर्ण है वो तो है ही वो तो पृष्ठवर्ण है वैसे इस, इसका विस्तृत विस्तृत व्याख्या आप महावाष्ट में पढ़ेंगे वैसे तो बहुत इस नाथझलो सूत्र के ऊपर बहुत बड़ी व्याख्या है उसमें बहुत कुछ दिखाया है तो वहां पूरा समाधान आपको वहीं समझ में आएगा क्यों ऐसा नहीं लिया जाएगा वहां मतलब वहां विस्तार से चर्चा की है में सूत्र पर नाथझलो सूत्र में वहां पर बताया कि क्या क्या मिलाना होता है क्या नहीं मिलाना होता है क्यों इसके बीच में नहीं होगा वो विस्तार से चर्चा वहीं पर किया है तो उसको तो आप महाभाष्य के लिए छोड़ दीजिएगा पर फिलहाल जो हम देख रहे हैं इतने ही देखिएगा कि अवर्ण और हकार इनके बीच में प्राप्ति हो रही है तो नहीं होगा और ईवर्ण और शकार के बीच में प्राप्ति हो रही है तो निषेध हो जाएगा तो ये दो उदाहरण पक कर लीजिएगा दंडहस्त दधिशीतम और बाकी वैपाशो मत्स्य अनडूहम आनडूहम चर्मा यहां पर थोड़ा और हमको विस्तार से समझना होगा यह फिर कल समझ लेंगे हम नाझलो के दो उदाहरण हो गए आपके दंडहस्त और दधिशीतम और वैपाशो मत्स्य आनडूहम चर्मा इसमें से मैं पहले से आपको बोल देता हूं इसमें इन सिद्धियों को देख लीजिएगा इन सिद्धियों को भी देख करके आइएगा वैपाशो मत्स्य और आनड़ चर्मा इन सिद्धियों को देख के आने का मतलब है इन सिद्धियों में जो जो सूत्र लगे हैं उन सब सूत्रों के अर्थों को समझ के आइएगा क्योंकि सब आ चुका है केवल हमको यहां केवल समझना है केवल हमको समझना है इन सिद्धियों में जो जो सूत्र आए हुए हैं वो आपको पहले से आ चुके हैं कोई कोई सूत्र होगा जो नया सूत्र होगा लेकिन वो भी आपको समझ में आ जाएगा इस इन उदाहरणों में समझने योग्य जो सूत्र हैं वो आप सब पढ़ चुके हैं इसलिए उन सूत्रों को उन सूत्रों के अर्थों को समझ के आएंगे तो मेरे को सरलता होगी बताने में तो इसको यहीं पर विराम देते हैं किसी कोई बात पूछनी हो तो पूछ सकते हैं ओंकार ओ